पूर्वक प्राप्त होने वाला गंतव्य ब्रह्म कार्य ब्रह्म ही है पर्रह्म नहीं है स ये नमे थी वाक्यस्थ ब्रह्म पदार्थ गंतव्य रूप से निर्दिष्ट जयमणिजी का मानना है कि पर ब्रह्म है उनका यह कथन उपन्न नहीं हो सकता सिद्ध नहीं हो सकता इसे कहा जा रहा है जो ये कहते हैं मैं मान कि मीमांसक नित्यनैमित्तिक कर्म करता रहे और काम्य कर्म तथा प्रतिषिद्ध कर्म न करें और वर्तमान जो प्रारब्ध है उसे भोग करके क्षीण कर लें तो जन्मांतर का कोई निमित्त न होने से जन्मा जन्माभाव ही मोक्ष है वह उपपन्न होगा जन्मनी होगा निमित्ता पाय नैमित्त कश्यापी अपाय के अनुसार इसके लिए जीव को ब्रह्मरूप मानने की जरूरत नहीं है मोक्ष की सिद्धि के लिए सिद्धांतियों ने इसका समाधान करते हुए कहा कि ये संसार का निमित्ता भाव का निश्चय करना कठिन है निमित्ता भाव ज्ञान निमित्ता भाव से दुर्ज्ञानवाद इत्यादि से सहसा संसार का जो निमित्त है कर्म संपूर्ण कर्म का अभाव हो गया ये निश्चय नहीं हो सकता क्योंकि कर्मशेष सद्भाव बताने वाली श्रुति है तद रमणीय चरण इत्यादि और आपस्तम्भ स्मृति ने भी और कर्मणा पितृलोक इस स्मृति ने कर्म ना पितृलो की श्रुति ने और आप स्तंभ स्मृति ने भी यह बताया है कि नित्य कर्म का भी फल होता है जन्म आनुसंगिक फल है मुख्य फल तो नित्य कर्मों का शुद्धि है आनुषंगिक फल वो है ज्ञान होने तक उत्कृष्ट जन्म की प्राप्ति या तो साधक जन्म की प्राप्ति या तो उत्तम लोक में देवादि शरीर की प्राप्ति और ज्ञान होने के बाद इसलिए धर्मस्य त्रायते महतो महत्व नही कल्याणकृत कचित दुर्गतित इत्यादि श्रुतियां ये बता रही हैं कि स्वर्गादि की प्राप्ति के लिए कर्म न करने पर भी चित्त शुद्धि के लिए जो कर्म कर रहा है वह दुर्गति को प्राप्त नहीं होता अपितु आनुसंगिक फल स्वरूप उत्तम लोक में जन्म लेता है नित्य कर्म का आनुषंगिक फल स्वर्ग आदि में जन्म है आपस्तंभ स्मृति ने आम्र वृक्ष के दृष्टांत से बताया तो जैसा कोई व्यक्ति आम का पेड़ लगाता है फल के लिए लेकिन आनुषंगिक जो उस पेड़ का फल है छाया पत्र आदि वो भी ग्रहण कर लेता है मुख्य तो फल है आम ऐसे ही नित्य निमित्त कर्मों का मुख्य फल होगा ये चित्त शुद्धि आनुसंगिक फल हो जाएगा जन्म भी इसलिए सर्वथा नित्य कर्म जन्म के आरंभक होते ही नहीं है ये भी नहीं कहा जा सकता ये चर्चा कर्मणा पितृलोक और आप स्तंभ स्मृति के माध्यम से भाष्कर भगवान ने की है और ये कहा कि जिनके मत में जीव का कर्तृत्व भोक्तृत्व स्वरूप है उनके यहां तो मोक्ष सिद्ध भी नहीं हो सकता अनिर्मोक्ष प्रसंग आएगा इसलिए अनिर्मोक्ष प्रसंग आएगा मोक्ष सिद्ध नहीं हो पाएगा कि जीव का कर्तृत्व भोक्तृत्व वो स्वरूप होने पर वह बना ही रहेगा वेदांत के अनुसार तो अकर्त्री, अभोक्त्री ब्रह्म जीव का स्वरूप है और उसमें कर्तृत्व भोक्तृत्व वो आरोपित है वह आरोपित तो करत भोक्तृत्व वो तो ज्ञान से निवृत्त होगा तो स्वाभाविक जो अकर्त्री, अभोक्तृ ब्रह्म भाव है वह अभिव्यक्त होगा मोक्ष सिद्ध होगा वेदांत मत में तो और जिनके मत में कर्तापना भोक्तापना जीव का स्वभाव है उनके यहां नहीं हो पाएगा मोक्ष तो क्योंकि स्वभाव कभी छूटता नहीं है जैसे अग्नि का औष्णीय स्वभाव है तो अग्नि को छोड़ करके नहीं रहेगा वो औष्ण अग्नि के साथ ही रहेगा ऐसे जीव भाव कर्तृत्व भोक्तृत्व के स, का कर्तृत्व भोक्तृत्व स्वरूप ही जीव का होने के कारण वह जीव के साथ ही रहेगा तो कर्तापना रहेगा तो कर्म होगा फिर भोक्तृप रहेगा तो कर्मफल फल भोक्तृत्व तो भी रहेगा यही तो संसार है संसार बना ही रहेगा यह चर्चा कल हुई थी शाद एतद इत्यादि से पूर्व पक्षी ये कह रहे हैं कि जीवात्मा का हम कर्तृत्व तो भोक्तृत्व तो स्वरूप नहीं मानते हैं कर ये और ब्रह्म स्वरूप भी जीवात्मा नहीं है ब्रह्म स्वरूप मानेंगे तो उनके तो सिद्धांत का ही उच्छेद हो जाएगा ना तो भी मोक्ष की सिद्धि होगी ब्रह्म से भिन्न जीवात्मा को मानेंगे लेकिन करतापना भोक्तापना उसका स्वरूप नहीं मानेंगे स्वभाव नहीं मानेंगे कार्य मानता है और स्वभाव है उसकी शक्ति क्रिया तथा भोगानुकुल शक्ति ये जीव का स्वभाव है और तो क्रिया तथा भोग ये स्वभाव नहीं है तो अनर्थ तो शक्ति को न मान करके क्रियानुकूल भोगानुकुल शक्ति को अनर्थकारी न मान करके माना जाएगा अनर्थ है कौन उसका फल जो ओ कर्तृत्व भोक्तृत्व है वह तो कार्य रूप होने से निवृत्त होगा और शक्ति रहेगी सविशेष जीव है शक्तिमान और वो शक्ति रहने पर भी मोक्ष में कोई आपत्ति नहीं है वो मुक्त हो जाएगा इस प्रकार की शंका पूर्व पक्षी कर रहे हैं त्यादि से इसका अवतरण है टीका में कर्तृत्वादी रूपम कार्यम न स्वभाव किंतु तत्शक्ति तो ये जो 887 नंबर पृष्ठ पर अंतिम पंक्ति में टीका में अवतरण है कर्तृत्वादि रूपम कार्यम ये कर्तृत्व भोक्तृत्व जो रूप है स्वरूप है ये ब्रह्म का जीव का स्वभाव नहीं है वो कार्य है यानी आगंतुक है कर्तृत्व भोक्तृत्व अगंतुक है तो कहा फिर जीव का स्वभाव क्या है कर्तापना भोक्तापना जीव का स्वभाव नहीं है तो तो कहते हैं शक्ति ही किंतु तत शक्ति तत्शक्ति शक्ति यानी कर्तृत्व भोक्तृत्व अनुकूल शक्ति ये स्वभाव है शक्ति को स्वभाव कहा जाएगा कर्तृत्व भोक्तृत्व को स्वभाव नहीं कहा जाएगा जीव का स्वभाव शक्ति है कर्तृत्व भोक्तृत्व नहीं वो तो आगंतुक है कार्य है इस प्रकार की शंका श्याद एत इत्यादि से कर रहे हैं तो वो कार्य रूप होने से आगंतुक होने से निवृत्त होगा तो मोक्ष सिद्ध होगा उसके लिए स्वरूप जीव को मानने की जरूरत नहीं है ये पूर्व पक्षी का कथन है तो भाष्य में है श्याद एत तो कर्तृत्व भोक्तृत्व कार्यम अनर्थो न तत्शक्ति कहते हैं अनर्थ यानी दुखात्मक संसार तो कर्तृत्व तो भोक्तृत्व तो रूप कार्य है ये अनर्थ है संसार है न तत्शक्ति यानी कर्तृत्व तो भोक्तृत्व तो अनुकूल शक्ति को अनर्थ नहीं माना जाएगा है? शक्ति हाँ वो कारण है तो तत्शक्ति न अनर्थ वो शक्ति ये जीव का स्वभाव है वो अनर्थ नहीं है कर्तृत्व भोक्तृत्व ये संसार है वह तो आगंतुक है निवृत्त हो जाएगा शक्ति रहेगी न शक्ति अवस्था कार्य परिहारा उपन्नो मोक्ष तो अनर्थ रूप कर्तृत्व भोक्तृत्व रूप कार्य है और शक्ति अनर्थ रूपा नहीं है ऐसा स्वीकार करने से तो आगंतुक कर्तृत्व भोक्तृत्व के निवृत्त होने से शक्ति रूप कारण के रहते हुए भी वो स्वभाव होने से वो बनी रहेगी शक्ति तो उसके रहने पर भी कार्य परिहरा था कर्तृत्व भोक्तृत्व रूपी जो कार्य हैं उसका निराकरण होने से मोक्ष उपपन्न मोक्ष सिद्ध हो जाएगा इति ये तत्स्या इस प्रकार मोक्ष की सिद्धि हो जा ये पूर्व पक्षी ने कहा इसका निराकरण करते हुए भस्कर भगवान कह रहे हैं तच्च न ये कहना ठीक नहीं है क्यों तो कहते शक्ति सदभावे कार्य प्रसव से तो कहते हैं यदि शक्ति रहेगी कर्तव तो तो अनुकुला का मतलब कर्तृत्व तो भोक्तृत्व तो का कारण रहेगा तो शक्ति सद्भावे कार्य प्रसव से तो कार्य प्रसव है कार्य की उत्पत्ति तो कारण रहेगा तो कार्य की उत्पत्ति अवश्यम भावी है वो जरूर होगी कार्य उत्पन्न होगा ही होगा तो कार्य प्रसवस्य से आगे कहते हैं कि शात न केवला शक्ति ही कार्य अनपेक्ष अन्यानि निमित्तानि पूर्व पक्षी शंका कर रहे हैं प्रकारांतर से ये कहना कि शक्ति रहने पर भी सिद्धांतियों ने उसका कार्य जो कर्तृत्व तो भोक्तृत्व तो है वो अवश्य होगा वो दुर्वार होगा तो कर्तृत्व तो भोक्तृत्व तो रहेगा तो संसार की निवृत्ति नहीं होगी मोक्ष नहीं होगा तो प्रकारांतर से फिर पूर्व पक्षी शंका करते हैं कि शक्ति रहने पर भी मोक्ष सिद्ध हो सकता है कार्य नहीं होगा भले ही कार्यानुकूल शक्ति जीव का स्वभाव होने कारण जीव में रहेगी मुक्त हुए जीव में भी लेकिन कार्य जो कर्तृत्व भोक्तृत्व है वो नहीं होगा क्यों नहीं होगा तो शक्ति मात्र नहीं उत्पन्न करती कर्तृत्वभोक्तृत्व रूप कार्य को उसे सहयोगी की अपेक्षा है अदृष्ट देश काल निमित्त को की अपेक्षा से यह शक्ति उत्पन्न करती है कर्तृत्वभोक्तृत्व को तो निमित्तांतर जो है वो न होने से सहयोगी शक्ति रहने पर भी कर्तृत्व भोक्तृत्व रूप कार्य नहीं होगा इसलिए मोक्ष सिद्ध होगा शक्ति के रहते हुए भी ये पूर्व पक्षी का प्रकारांतर से शक्ति के रहते हुए भी मोक्ष का उपादन है उसे बता रहे हैं पूर्व पक्षी कि अथापि न केवला शक्ति ही कार्यम आरभते अनपेक्ष अन्यानी अन तो अथापि सात कर्तृत्वभोक्तृत्व मात्र कार्य है अनर्थ है और शक्ति जीव का स्वभाव है इसलिए वह मोक्ष अवस्था में भी रहेगी और उसके रहने पर भी न केवला शक्ति ही कार्यम आरहते अकेली शक्ति कर्तृत्व भोक्तृत्व रूपी कार्य की आरंभक नहीं बनेगी संसार की आरंभक नहीं बनेगी अकेले मिट्टी से घड़ा नहीं बनता ऐसे अकेले शक्ति से कर्तृत्व तो भोक्तृत्व तो रूपी कार्य नहीं होगा तो ना शक्ति ही कार्य आरभते अनपेक्ष निमित्ता उसके सहयोगी जो निमित्तांतर है जैसे मिट्टी के सहयोगी हैं चक्र कुलाल दंड आदि ऐसे शक्ति के सहयोगी हैं अदृष्ट और का, देश काल ये नहीं होंगे तो अकेली शक्ति कर्तृत्वादि की आरंभक नहीं बनेगी और ये नहीं है इसलिए शक्ति के रहते हुए भी मोक्ष सिद्ध होगा कार्य अवश्यमभावी नहीं होगा तो अन्य निमित्ता अनपेक्ष कार्य न आरभते शक्ति अकेली कार्य की आरंभक नहीं होगी अतः एका सा एकाकि न इति तो अकेली अपराध्य शक्ति रहने पर भी अपराध नहीं करती है क्या मतलब जीव के दुख का हेतु हेतुभूत कर्तृत्व भोक्तृत्व की प्रसवक नहीं बनती है उत्पादक नहीं बनती है अनर्थ उत्पन्न नहीं करती है वो भी कर्म सापेक्ष ही संसार को बनाती है ऐसे जीव की शक्ति भी कर्म सापेक्ष ही संसार को बनाएगी और ये कर्म देश काल रूपी निमित्त नहीं है इसलिए शक्ति के रहते हुए भी मोक्ष सिद्ध होगा संसार नहीं बनेगा निमित्तांतर के अभाव में ये पूर्व पक्षी का कथन है सिद्धांति तच्च न इदी से निराकरण करेंगे इसका तो तच्च का अवतरण लिखते हैं टीकाकार कार्यगम्या शक्ते कार्य अत्युत्त् सयुक्त अतः शक्ति सत्वे अदृष्ट देश कार्य अदृष्टदेश आत्मना शक्ति द्वारा नित्य बद्ध संबद्धत्वाद मोक्षो नशात इति तच इत्यादि इत्यादिना तो कहते हैं शक्ति इंद्रिय गम्य तो है नहीं जीव का स्वभाव भूता जो शक्ति कह रहे हैं पूर्व पक्षी वह चक्षुरादि इंद्रिय गम्य नहीं है का मतलब प्रत्यक्ष प्रमाण गम्य नहीं है अनुमेय होगी तो फिर अनुमान किससे होगा तो जैसे अग्नि का अनुमान लगाया जाता है उसका कार्य धूम को देख करके कारण अग्नि का अनुमान किया जाता है कार्यम दृष्टवा कारणम अनुमें ऐसा नियम है कहीं कार्य दिख रहा है तो वहां पर उसका कारण का अनुमान लगाया जाता है धुआं कहीं से उठता हुआ दिखा जा, देखा जा रहा है तो धुआं बिना अग्नि के नहीं होता तो अनुमान करते हैं कि वहां पर अग्नि है धुआं उठ रहा है इसलिए ऐसे ही शक्ति ये अतन्द्रिय होने के कारण वो कार्य गम्य होगी कार्य से अनुमेय होगी तो कार्य गम्या शक्ति कार्य से निश्चय होता है जिसके अस्तित्व का ऐसी शक्ति को कार्य से अत्यंत अनुत्पादे सत्वम अयुक्तम स्वीकार करना अनुचित सिद्ध होगा यदि कार्य का उस शक्ति के अत्यंत अनुत्पाद मानते हैं उत्पाद कहते हैं उत्पत्ति को अनुत्पाद का अर्थ है अनुत्पत्ति तो कार्य उत्पन्न होगा ही नहीं यदि तो फिर शक्ति है इसका ज्ञापन तो कार्य से हो रहा था कार्यगम्य गम्य शक्ति है हाँ। तो उसका अनुमान क्या नाम है सत्ता निश्चायक न होने के कारण कार्य उत्पन्न नहीं होगा तो फिर शक्ति के अस्तित्व का ज्ञापक न होने से शक्ति के अस्तित्व को स्वीकार करना युक्ति विरुद्ध होगा अयुक्तम का अर्थ है युक्ति विरुद्धम तो कार्य गम्या शक्ते सत्व अयुक्त कब कार्यस्य अत्यंत अनुत्ती कार्य का यदि अत्यंत अनुत्पाद मानेंगे, कर्तृत्व हो शक्ति के रहते हुए होता ही नहीं है ऐसा मानेंगे तो और शक्ति सत्व तद कार्यस्य आत्मना सह ये अर्थ में बीच में और भी बताया जा रहे हैं उसके निमित्त भी और शक्ति दोनों का भी आत्मा के साथ संबंध रहेगा आत्मा है जीवात्मा तो जीवात्मा जीवात्मा में यदि शक्ति है मुक्त हुए जीवात्मा में शक्ति का यदि अस्तित्व है तो शक्ति सत्वे तो जिस जी, जीवात्मा में शक्ति विद्यमान है उस जीवात्मा के साथ शक्ति का कार्य तथा शक्ति के सहयोगी जो देश अधिकाल निमित्त हैं इनका संबंध शक्ति द्वारा जरूर होगा ही शक्ति है का मतलब शक्ति स विषय होती है तो कार्य विषय होती है ना तो ये किसकी शक्ति है जीवात्मा में तो कहा कर्तृत्व भोक्तृत्व आदि की शक्ति है कर्तृत्व भोक्तृत्व की शक्ति है तो कर्तृत्व भोक्तृत्व हुआ शक्ति का विषय यानी फल तो तद विषय विषय से कार्य च्यकार अर्थ है शक्ति का फल रूप जो कार्य है कर्तृत्व भोक्तृत्व जो विषय है उसका शक्ति द्वारा जीवात्मा के साथ संबंध होगा ही और शक्ति के कर्तृत्वभोक्तृत्व उत्पाद में सहयोगी जो अदृष्ट देश काल निमित्त हैं उनका भी शक्ति द्वारा जीवात्मा के साथ संसर्ग बनेगा ही होगा ही इसलिए नहीं कह सकते कि निमित्तांतर के न होने से शक्ति के अकेले रहते हुए कार्य उत्पन्न नहीं होगा शक्ति को मानोगे तो फिर उनके शक्ति द्वारा सहयोगियों का भी संबंध बनेगा और कार्य का भी संबंध आत्मा के साथ बनेगा तो अनिर्मोक्ष प्रसंग जो शुरू में दोष बताया वो बनाई रहेगा इस अभिप्राय से लिखते हैं कि कार्य गम्याया शक्ते शक् कार्य अत्युा सत्म अयुक्त अतः शक्ति सत्वे सें तर कालादि अदृष्टि च आत्मना ये सहर शक्ति द्वारा नित्य संबद्धत्वात् शक्तिबद्धवात्मा तो के साथ जीवात्मा के साथ हो। शक्तिमान जीवात्मा के साथ कर्तृत्व भोक्तृत्व तथा शक्ति के सहयोगी अदृष्ट देशकालादि का संबंध बना ही रहेगा और इनके रहते हुए इनसे संबद्ध जीव को ही तो बद्ध कहा जाता है तो फिर मोक्ष नहीं होगा तो मोक्षो न सत इति परिहर इस अभिप्राय से ये जो पूर्व पक्ष की शंका है कि अकेली शक्ति के रहने पर भी मोक्ष उत्पन्न होगा इसका निराकरण करते हैं इत्यादि से तो भाष्य में है तत्ज न निमित्ता शक्ति लक्षण संबंधे नित्य संबद्धवाद तो शक्ति रहेगी तो यही माध्यम बनेगी जीवात्मा के साथ इन निमित्तभूत अदृष्ट देश काल का भी संबंध बनाने में वो स्वयं ही संबंध बन जाएगी माध्यम बनेगी तो शक्ति लक्षण संबंधे नित्य संबद्धवात तस्मात्तृत्वभोक्तृत्व स्वभाव सती आत्मनि असत्याम विद्यागम्याम ब्रह्मात्मता न कथन च न प्रति आशास्ती तो इस प्रकार कर्तृत्व भोक्तृत्व का आत्मा के साथ संबंध शक्ति मानने पर भी हो ही रहा है का कर मतलब कर्तृत्व भोक्तृत्व छूट नहीं रहा है। तो कर्तृत्व भोक्तृत्व को स्वभाव मानेंगे तो और ज्ञान मात्र से अभिव्यक्त होने वाली ब्रह्मरूपता को जीव के स्वीकार नहीं करेंगे तो क्या होगा कि न कथन जन मोक्षम प्रति आशास्ती तो मोक्ष की अपेक्षा नहीं की जा सकती वो पूर्ण नहीं हो सकती हमेशा संसारी ही बना रहेगा जीव यदि उसकी ब्रह्म रूपता को स्वीकार नहीं करेंगे तो इसलिए श्रुति स्वयं भी ज्ञान से अतिरिक्त साधनांतर का मोक्ष के प्रति निराकरण कर रही है ये आगे कहते हैं नान्य पंथा विद्यते इति प्रति श्रुति नंथ विदे अयनाग वारे तो न्य पंथ विद्य अयना श्रुति पंथा में अन्य अश्द का ज्ञान से अति पंथा शब्द का साधनांतर तो ज्ञान से अतिरिक्त साधन का निराकरण कर रही है अयन शब्द का अर्थ है मोक्ष तो अयन अयनाय अन्य पंथा न विद्यत ज्ञान से अतिरिक्त कोई साधन नहीं है ज्ञान देव तु कैबल्यम ज्ञान ही अकेला मोक्ष का साधन है उसे छोड़कर के दूसरा कोई मोक्ष का साधन नहीं है तो नान्य पंथा विद्यते इति अन्य मोक्ष मार्गम श्रुति परस्मात अनन्यत्वेपि जीवस्य अयना व्यवहार लोप जीवस्थ्यवोप्रसंग इसका अवतरण है परस्मात इसका इसको देखिए मोक्ष जीवस्य मोक्षसिद्यीवत्व संसार अनुपत्तिम आशंक्य, अज्ञात उपपत्तिम असकृद उपता स्मरय परस्मादि कहते हैं मोक्ष की सिद्धि के लिए जीव को स्वभावतः ब्रह्म मानना यदि जरूरी है मान लेते हैं जीव वस्तुतः ब्रह्म ही है और उसमें कर्तृत्वभोक्तृत्व आदि आगंतुक है औपाधिक है ऐसा मानेंगे यदि तो कहते हैं फिर संसार कैसे बनेगा जीव कर्म नहीं करेगा क्योंकि ब्रह्म स्वभावतः तो वो असंसारी ब्रह्म ही है अकर्ता अभोक्ता है तो भोगार्थ कर्म ही तो संसार का निमित्त है और उसमें भो, भोक्ता में ही भोग के लिए कर्म करने की प्रवृत्ति होगी और जीव का स्वभाव आप मान रहे हो अकर्त्री अभोक्त्री ब्रह्म तो जो स्वरूपतः अकर्ता अभोक्ता जीव हैं उसकी भोगार्थ कर्म करने में प्रवृत्ति नहीं होगी तो भोगार्थ कर्म करने में प्रवृत्ति नहीं होगी तो बिना कर्म के संसार कैसे होगा ये पूर्व का अभिप्राय है तो अब संसार की चिंता हो रही है पूर्व को यदि आप मोक्ष की सिद्धि के लिए जीव को अकर्ता अभोक्ता ब्रह्मरूप मानोगे तो अकर्ता अभोक्ता ब्रह्मरूप जीव तो फिर भोग के लिए कर्म कर नहीं पाएगा क्योंकि अभोक्ता है अकर्ता है तो बिना भोगार्थ कर्म के संसार कैसे बनेगा निमित्त नहीं है तो निमित्ता पाए नैमित्त कश्यापी अप के अनुसार संसार का अभाव सिद्ध होगा संसार सिद्ध नहीं हो पाएगा ये शंका पूर्व पक्ष की है वो बता रहे हैं टीकाकार की मोक्ष सिद्ध्यर्थ जीव से ब्रह्मत्व अंगीकारे संसार अनुपपत्तिम आशंक तो पूर्व पक्षी को संसार के अनुपपत्ति की आशंका हो रही है पूर्व पक्ष की इस आशंका का निराकरण सिद्धांती इस अभिप्राय से कर रहे हैं कि अज्ञात उपपत्तिम असकृत उक्तां स्मार रही थी संसार की सिद्धि अज्ञान से होती है अज्ञान से संसार निष्पन्न हो जाता है इसे कई बार ब्रह्म सूत्र में भाष्कर भगवान पहले कह चुके व्यास जी भी और भाषकर भगवान भी उसे ही स्मरण करा रहे हैं। पहले कई बार जो संसार की उपपत्ति बताई है अज्ञान से उसका स्मरण कराते है। इसलिए करते हैं इसलिए कहते हैं अज्ञानात उपपत्तिम असकृत उक्ताम कई बार अज्ञान से ही संसार की उपपत्ति जो बताई है उसका स्मरण करा रहा है जो भूल गए हैं उनको परस्मात इत्यादि से तो परस्मात परस्मात्न्येपी जीवस् सर्वव्यवहार लोप प्रसंग ये पूर्व पक्ष की शंका है प्रत्यक्षादि प्रमाण अप्रवृत्ते चेत यहाँ तक पूर्व पक्ष की शंका न इत्यादि से समाधान है तो परस्मात जीवस्य पर है ब्रह्म। परस्मात अनन्यत्वेपि जीवस्य का अर्थ है ब्रह्म से अभिन्न जीव को मान्य पर भी संसार की अनुपपत्ति नामक दोष आ रहा है सर्व व्यवहार लोक प्रसंग यानी संसार व्यवहार तो संसार है तो सर्व व्यवहार लोक प्रसंग या संसार की अनुपपत्ति का प्रसंग आ रहा है क्यों आ रहा है तो कहते इसलिए कि प्रत्यक्ष प्रत्यक्षादि प्रमाण अप्रवृत परमार्थ अवस्था में तो प्रत्यक्ष प्रत्यक्षादि प्रमाण प्रवृत्ति होती नहीं है वो अद्वैत अवस्था है वहां चक्षुरादि इंद्रियों का कोई व्यापार नहीं है यही प्रत्यक्षादि प्रमाण है चक्षरादि तो प्रत्यक्षादि प्रमाण प्रवृत्ते प्रवृत अप्रवृत प्रत्यक्षादि प्रमाणों की प्रवृत्ति ना होने के कारण इस प्रकार की शंका यदि पूर्व करते हैं तो न इत्यादि से समाधान किया जा रहा न प्राक प्रबोधात स्वप्न व्यवहारवत तदप्त्य प्रबोध है ज्ञान जीव की ब्रह्मरूपता का अनुभव से पहले अभी अज्ञान रहेगा ब्रह्म रूपता का और ये जो अज्ञान है अनादि अनिर्वचनीय वेदांत के अनुसार इस अनादि अनिर्वचनीय अज्ञान से वह व्यवहार उपपन्न होगा तदउपत्या संसार के सारे व्यवहार प्रत्यक्षादि प्रमाणों की प्रवृत्तियादि रूप उत्पत्ति होने से अविद्यावस्था में ज्ञान से पहले इसलिए व्यवहार लोप प्रसंग नहीं आएगा सर्व व्यवहार लोप प्रसंग वो सब संपन्न होता है इसे बताने के लिए उदाहरण बताया स्वप्न व्यवहार वत तो जैसे स्वप्न में सारे व्यवहार होते हैं कि नहीं होता है जगने से पहले जागृत का ज्ञान होने से पहले स्वप्न के व्यवहार जैसे हो रहे हैं जागृत स्वरूप के अज्ञान वशात हो रहे हैं निद्रा है जागृत स्वरूप का अज्ञान और उसके कारण से ये सारे स्वप्न के व्यवहार स्वप्नावस्था में होते हैं जब तक स्वप्न देखता है और जगते ही उन सब की निवृत्ति होती है स्वप्न व्यवहार की वो अलग बात लेकिन जगने से पहले तक स्वप्न के व्यवहार सब उत्पन्न हैं सिद्ध हैं ऐसे ही परमार्थ स्वरूप का प्रबोध होने से पहले तक जीव को अपनी ब्रह्मरूपता की अनुभूति होने से पहले तक ये प्रत्यक्ष आदि समस्त प्रमाणों के प्रवृत्ति की सिद्धि होगी सारे व्यवहार होंगे तो प्राक प्रबोधात स्वप्न व्यवहार व तदुपपत्ते और ये शास्त्र बता रहा है कि अविद्या अवस्था में सारे व्यवहार होते हैं प्रत्यक्ष आदि परमाणु के और आत्म विद्या में अद्वैत बोध होने पर सारे व्यवहारों का लोप होता है जैसे जगने पर स्वप्न के सारे व्यवहार कालोप होता है पहले नहीं होता ये श्रुति बता रही है एक यत्र ये द्वैतम इव बदर इतर पश्य इत्यादि अबुद्ध विषय प्रत्यक्षादी व्यवहार पुनः प्रबुद्ध विषये अस्य यूंस अभूत तत्कंप्येदी तद दर्शय शास्त्र बृहदारण्य श्रुतिवाक्यवैत हो तदर इतर पश्यति तो द्वैतम ईव में ईव शब्द का प्रयोग करके कहा जा रहा है वस्तुतः द्वैत नहीं है अद्वैती है जीव ब्रह्म से अभिन्न ही है लेकिन भिन्नसा हो जाता है भिन्न सा अभिन्न होता हुआ भिन्नसा कब दिखेगा रस्सी होते हुए भी सर्प न होते हुए भी रस्सी सर्प जैसी दिखती है अज्ञान से चांदी न होती हुए भी सुक्ति चांदी जैसे दिखती है अज्ञान से ऐसे ही ब्रह्म होता हुआ भी संसारी न होता हुआ भी जीव संसारी सा प्रतीत होता है कर्ता भोक्ता सा प्रतीत होता है अज्ञानवशात तो ये यानी अविद्यावस्थायाम अज्ञाने सती तो अविद्या अवस्था में द्वैतम इव होती इतरह इतरम पश्यति तो उस समय फिर इतरह देवदत्त इतरम अपने से भिन्न जो मायोपाधिक चैतन्य ईश्वर है उन्हें देखता है अपने से भिन्न स्वयं को मान लेता है कि अल्पज्ञ अल्प शक्ति ये व्यवहार होता है और भी अन्य द्वैत तो दि रूप देखता है और ये त्रिपुटी का व्यवहार चलता है यह अज्ञान अवस्था में श्रुति बता रही है संसार प्रत्यक्षादि प्रमाणों का व्यवहार इसलिए कि इत्यादि ना अप्रबुद्ध विषय प्रत्यक्षादि व्यवहार उक्त अज्ञानी विषय यह व्यवहार बता करके भाषकर भगवान ने भी भाष्य में बताया है अविद्या पुरुष विषयक ही प्रत्यक्ष प्रत्यक्षादि सारे प्रमाण प्रमेय व्यवहार तथा मोक्ष शास्त्र का भी व्यवहार अविद्यावध पुरुष विषयक है ऐसा पहले कहा है और फिर आगे कहते हैं पुनः प्रबुद्ध विषये विषय यू अस्व आत्म अभूत तत्कश्येत इत्यादि तद दर्शय और प्रबुद्ध विषय प्रबुद्ध है स्वरूप का ज्ञान हो गया जिनको वह आत्म अहम् ब्रह्मास्मि ऐसा बोध जिसे हो गया वह और उसके लिए शास्त्र कहता है कि यत्र तू अश्य अभूत यानी जिस विद्यावस्था में अश ज्ञानी न <coughs> आत्मव अभूत अधिष्ठान स्वरूप का आत्मय के रूप में अनुभव हुआ तो फिर अध्यस्थ सब का सब अधिष्ठान रूप हो गया ना अधिष्ठान है आत्मा तो अधिष्ठान ज्ञान से सारा अध्यस्त संसार अधिष्ठान रूप से निश्चित हो गया तो कंपसेत तो से कौन देखेगा इत्यादि तद अभाव दर्शयतीसाराभाव प्रत्यक्षादि प्रमाण व्यवहार का अभाव बताती है श्रुति तो तद एवं इत्यादि का अवतरण लिखते हैं टीकाकार यानी अविद्यक संसार है इसका प्रतिपादन सिद्धांत के अनुसार कर दिया वो जब तक अविद्या रहेगी तभी तक संसार है अविद्या के सम्यक ज्ञान से बाधित होते ही फिर संसार सत्य नहीं रहता वो अधिष्ठान स्वरूप हो जाता है का मतलब बाधित हो जाता है अब तद इत्यादि के अवतरण में टीकाकार कहते हैं कि प्रासंगिकम परिहृत्य परम प्रकृतम उपसंहरती ये जो प्रासंगिक अर्थ था ये तो कैश्चित जल पेते इत्यादि से उसका निराकरण हो गया तो प्रासंगिकम परिहृत्य मीमांसक मत का निराकरण कर दिया और जो बीच में उससे पहले कहे गए थे कि कुछ लोग कहते हैं कि पहले पांच सूत्रों के द्वारा बताया गया पूर्वपक्ष है और उत्तर तीन सूत्रों के द्वारा बताया गया सिद्धांत है उसका भी निराकरण करके गंतव्य स्वरूप का विचार करके तथा घनता के स्वरूप का विचार करके वो सब निराकरण कर दिया और मीमांसक मत का भी निराकरण कर दिया ये सब प्रासंगिक अब परम प्रकृतम उपसंगरति जो परम प्रकृत अर्थ है कि स एनान ब्रह्म इस वाक्यस्थ ब्रह्म शब्द का अर्थ कार्य ब्रह्म है पर ब्रह्म नहीं है इसका उपस और इसलिए पर ज्ञानी की गति नहीं होगी पर यदि गंतव्य नहीं है वो उसे प्राप्त करने के लिए कई गति की जरूरत नहीं है ये परम प्रकृत है उसका उपसंहार कर रहा हैं कि तद एवं पर ब्रह्मविदो गंतव्यादि विज्ञान से बाधित न कथन गति उपादय शक्या पर ब्रह्मविदो न कथन चन गति उपादय शक्या ऐसा अन्य करिए ब्रह्मज्ञानी की गति नहीं होगी पर ब्रह्म की निर्विशेष ब्रह्म का आत्म रूप से अनुभव करने वाले का उत्तरायण मार्ग से गमन नहीं होगा क्यों तो कहते हैं इसलिए कि गंतव्य आदि विज्ञान से बाधितत्वाद तो गंतव्य गन्ता गमन ये जो त्रिपुटी है ये बाधित हो गई द्वैत ज्ञान गंतव्यादि विज्ञान है द्वैत ज्ञान वो बाधित हो गया सत्य द्वैत ज्ञान नहीं रहा इसलिए परब्रह्म ज्ञानी की गति नहीं होगी इसलिए स ये ब्रह्म गमयती स्वाक्यस्थ एनान पदार्थ परब्रह्म ज्ञानी नहीं है अभी तो उपासक है स्रह्म गमयती स्वाक्यस्थ ये नान ये जो द्वितीयांत है ये तत्शब्द का रूप वह उपासकों को बताता है न कि पर ब्रह्म ज्ञानी को तो अब किम विषया पुनः गतिश्रुत ये पूछते हैं पूर्व पक्षी कि यदि जो भी गति बताने वाले वेद वचन हैं वे सब परब्रह्म विषयक नहीं है आप कह रहे हो तो फिर किसे उत्तरायण मार्ग द्वारा ब्रह्मलोक जाता है करके कह रही हैं श्रुतिया ये प्रश्न हुआ तो किम विषया पुनर्गतिश्रुत श्रुति के अधिकारी कौन है किन की गति बता रही है उत्तरायण मार्ग से श्रुति तो उचते इत्यादि से सिद्धांती पूर्व पक्ष के इस प्रश्न का उत्तर दे रहे हैं उत्तरायण मार्ग के अधिकारी को बता रहे हैं सगुण विद्या विषया भविष्य तो जो सगुण विद्या है उपासना और उपासना के जो अधिकारी है, उपासक हैं सगुन विद्या विषय यानी उपासक उसके अधिकारी होंगे और उपासकों को श्रुति गति बता रही है अर्चरादि मार्ग से हो जाते हैं और विद्युत लोक में पहुंचने के बाद वहां अमानव पुरुष आता है और वहां से कार्य ब्रह्म की प्राप्ति कराता है ये ग्रुति बता रही है तो गनता के रूप में जो तो बताए जा रहे हैं वे सगुन ब्रह्म उपासक बताए जा रहे हैं तो इसलिए कहा कि सगुण विद्या विषया भविष्य तथा ही क्वित तो पंचाग्नि विद्याम प्रकृत गति उच्ते क्वचित पर्यंक विद्याम क्वचित तो वैश्वानर विद्याम इसीलिए उपासना के प्रकरण में ही गति का वर्णन है कहीं पंचाग्नि विद्या के प्रकरण में तो कहीं कौशित की ब्राह्मण उपनिषद में पर्यंक विद्या के प्रकरण में तो कहीं वैश्वाद्या के प्रकरण में गति की चर्चा है। तो यत्रापि ब्रह्म गति उच्चते यथा प्राणो ब्रह्म कम ब्रह्म इति अथ यदिद अस्हपुर दहरम पुंडलीकम सत्य गुण सगुण से व उपास संभवती गति और जहाँ पर भी ब्रह्म का उपक्रम में कथन है तो ब्रह्म शब्द से उपक्रम करके गति को बताया जाता है वहाँ पर भी समझना चाहिए कि वो सगुण ब्रह्म है उपक्रम में प्राणो ब्रह्म कम ब्रह्म उपकोशल विद्या के प्रकरण में ब्रह्म शब्द से उपक्रम है वह वामनित्वादी आगे उसके गुण भी बताए हैं आचार्य जा सत्य काम ने अग्नियो ने जिसे प्राणो ब्रह्म कम ब्रह्म कर, करके कहा कम ब्रह्म कम ब्रह्मा उसी में वामनित्व वामनित्वादि गुण बताए हैं आचार्य सत्य काम ने इसलिए वामनित्व भावनित्वादि गुण से युक्त सगुण ब्रह्म हुआ यह विशेषता है ना सविशेष ब्रह्म हुआ सविशेष ब्रह्म तो उपास्य ब्रह्म है इसलिए सगुण ब्रह्म विद्या विषय की वो भी गति हो गई और दहर विद्या के प्रकरण में भी सत्य कामत्वादी गुण बताए गए हैं यह आत्मा पद पात्मा विजरो विमृत्यु इत्यादि से सत्य कामत्वादि जो गुण बताए हैं उससे आत्मा निर्विशेष ब्रह्म विशेष गति नहीं है अपितु तो सगुण ब्रह्म विशेष ही गति है यह अर्थ निकलेगा तो यत्रापि यहाँ प्रकृत्य उच्चते यथा प्राणो ब्रह्म कम ब्रह्म खम ब्रह्म। इति अथ दम अश्विन ब्रह्म पुंडरिकम वेशम इति च तत्रापि यदिदम भी सत्य दहरम पुंडलीकम्वादि सत्यका गुण तो सगुण ब्रह्म ही उपास्य होने से संभवती गतिहाँ गति का वर्णन उचित है कहीं पर भी परब्रह्म विद्या के प्रकरण में गति की चर्चा उपनिषद में नहीं है इस अभिप्राय से भाष्कर भगवान कहते हैं कि न क्वचित पर विषयागति ही श्राव्य तो पर ब्रह्म गति कहीं पर भी नहीं बताई गई है यथा गति प्रतिषेध श्रावित जैसे गति का निषेध तो बताया है न तस्य प्राणाउत्क्रामंती इत्यादि से पर विद्या के प्रकरण में गति का तो निराकरण है लेकिन कहीं पर भी पर ज्ञानी की गति होती है ऐसा वर्णन नहीं है तो ये कहते यथा गति प्रतिषेध श्रावित न तस्य प्राणा उत्क्रामन्ति इति ऐसे गति का वर्णन नहीं है अब ब्रह्मविद आपनोति परम इत्यादि से पूर्व पक्षी शंका करते हैं ये कहते हैं कि आपनोति इस शब्द क्रियापद से गति को ही बताया जा रहा है और ये तैत्रिय श्रुति है पर ब्रह्म विद्या के प्रकरण में ब्रह्मानंद वल्ली में ब्रह्मविद आपनोति परम उपक्रम ही है तो वहाँ पर की प्राप्ति बताई जा रही है प्राप्ति तो गति है गतिपूर्वक ही प्राप्ति होती है पूर्व पक्षी के अनुसार गति गतिपूर्वक प्राप्ति होगी तो आपनोति शब्द से गंतव्य बताया जा रहा है एक प्रकार से प्राप्ति बताया जा, बता जा रहा है मतलब गंतव्य बताया जा रहा है पर ब्रह्म को भी इसलिए आप कैसे कहते हैं कि पर के प्रकरण में कहीं पर भी गति का वर्णन नहीं है ये शंका पूर्व पक्षी कर रहे हैं ब्रह्मविद आपनोति परम इत्यादि से कि ब्रह्मविद आपनोति परम इसका उत्तरण है टीका में ननु पर विद्याम अभी आपनोति पदे गति ही श्रुता इत आह ब्रह्मविद आपनोति तो कहे पर विद्या प्रकरण में भी ब्रह्मविद आपनोति परम यहाँ पर आपनोति पद से गति पर विद्या के प्रकरण में सुनी गई है इसलिए गति की चर्चा तो परब्रह्म के विषय में भी श्रुति कर रही है ऐसा यदि पूर्व पक्षी कहना चाहेंगे तो कहते हैं सिद्धांति की पर ब्रह्मविद आपनोति परम इत्यादि सूतु सत्यपि गत्यर्थत्वे न्यायेन देशांतर प्राप्ति प्रतिपत्ति रेव अविद्या सत्य आते वर्णि न्यायन देश्तिसंभवात्व प्रतिपत्तिरव अअध्यात तो, नामल प्रवलपेक्ष अभिधीय ब्रह्मसन ब्रह्मप्येतिवत द्रष्ट्य तो ये सिद्धांति समाधान दिया जो शंका थी पूर्व पक्षी की ब्रह्मविद आपनौती परम इत्यादि वाक्य में गत्यर्थक आपनौती धातु का प्रयोग यद्यपि है तो भी वर्णित न्याय ना तो वर्णित जो न्याय है कि गंतव्य सर्वगत होने से सर्वात्मा होने से ये परब्रह्म सर्वगत होने से सर्वात्मा होने से गंतव्य नहीं बनेगा उसमें गंतव्य की अनुपपत्ति ये वर्णित न्याय है तो देशांतर प्राप्ति असंभवात वो तो सर्वगत होने से देशांतर में जाकर के प्राप्ति तो परब्रह्म की होगी नहीं और स्वरूप प्रतिपत्ति रेव इम और, और स्वयं का स्वरूप होने से वो तो स्वरूप में ही स्थित हो रहा है परब्रह्मविद इसलिए स्वरूप प्रतिपत्ति को ही विद्या अध्यारोपित नाम रूप प्रविलय अपेक्षा अभिधेय थे अपनोती पद से क्या किया जा रहा है तो अज्ञान से आरोपित जो नाम रूप है अंतकरणादि उपाधि और उन उपाधि के कारण कर्तृत्व भोक्तृत्व आदि उस अध्यारोप का अपवाद मात्र है ये बताया जा रहा आरोपित का प्रविलय हो गया निवृत्ति हो गई यही प्राप्ति है नित्य प्राप्त की प्राप्ति ओ आवरण की निवृत्ति मात्र होती है तो आवरण की निवृत्ति को बताया जा रहा है अपनुति पद से वो पर ब्रह्म को तो प्राप्त ही है अज्ञान की निवृत्ति हो गई अविद्या अध्यारोपित अध्यास चला गया ये अपनुति का अर्थ है तो इसलिए अविद्याधरूपित नाम रूप प्रविलय अपेक्ष आरोपित की निवृत्ति की अपेक्षा से कहा जा रहा है परम अपनोती जैसे उदाहरण के लिए कहते हैं ब्रह्म वसन ब्रह्म पेती तो ये कहा कि ब्रह्म में लीन होता है ब्रह्म पेती का अर्थ है ब्रह्म लीन हुआ वो तो ब्रह्म में लीन क्या हुआ ब्रह्म ही था तो ब्रह्म जीवित अवस्था में ब्रह्म था फिर वो ब्रह्म रूपता को प्राप्त किया का अर्थ है ब्रह्म से अलग अलक्षि दिखाने वाली उपाधि जो नाम रूपात्मक थी कार्यक्रम संघा वो छूट गया ये ब्रह्म सन, ब्रह्म पेती ये श्रुति बता रही है जैसे ऐसे ब्रह्मविद आपनोति परम का अर्थ है नाम रूप की निवृत्ति इत्यादिवत इति द्रष्टव्यम अब अपीत इत्यादि से और भी थोड़ा अवशिष्ट है ग्रंथ इस पर चर्चा हम लोग कल करते हैं